Shanti, shanti hi. Om, aham Rudrayo Dhanaatano Nim Brahmad Visheshave Hantavau. अहम जनाय शांति शांति पृथ्वी हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के 125वें सूक्त पर बात कर रहे हैं इस सूक्त का ऋषि वाघाम है और इसका देवता भी वाघाम है जिसका अर्थ परमेश्वर की महान वाणी है और स्वयं वाणी यहाँ पर वक्ता वक्त के रूप में है इसलिए उसके मुख से ही परमेश्वर के सामर्थ्य का वर्णन किया जा रहा है और इस मंत्र में अहम रुद्राय धनुरा वाणी कहती है कि मैं रुद्र के लिए जो कैसे ब्रह्म दिशे जो ब्राह्मण से वेश करने वाला है ज्ञान से देश करने वाला है उस देश करने वाले के लिए मैं शर्क पर का आधान करती हूँ प्रत्यंसा को चढ़ाती हूँ तो हम इस पर विचार ये कर रहे थे कि ब्रह्म विषय उसको मारना किसको है जो ब्रह्म विषय इस बारे में विचार करते हुए पहले आपको बच्चे तरह से बताया है कि यहाँ ब्रह्म शब्द जन्म से ब्राह्मण के लिए नहीं है यहाँ पर ब्रह्म शब्द ज्ञानवान के लिए है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ऐसे व्यक्ति के लिए है और वो एक समाज की राष्ट्र की संपत्ति होता है और उसके नष्ट होने से ज्ञान नष्ट होता है इसलिए ज्ञान की सुरक्षा और समृद्धि मनुष्य और मानव समाज का बहुत बड़ा कर्तव्य है इसलिए हमारे ऋषियों ने ज्ञान के समृद्धि के लिए बहुत यत्न किया हुआ था और जब हमने ज्ञान का द्वेष किया ज्ञान से विरोध किया ज्ञान के संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ा हमारा सदा ही पतन हुआ है हमारी दासता का हमारे गुलाम होने का हमारे अशिक्षित और मूर्ख होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा ज्ञान से द्वेष अर्थात हमने अपनी ज्ञान परंपरा को छोड़ दिया दूसरों से छुड़वा दिया और मूर्ख हम स्वयं भी बन गए और दूसरों को भी बना दिया इसलिए हम इस भ्रम में पड़ गए कि हमारी जातियाँ जन्म से होती हैं हमने बताया आपको जन्म जायते शुद्ध संस्कारा द्विजय उच्चते वेद पाथी भवेद विप्रह ब्राह्मण कहा गया है कि जो जन्म से पैदा होते हैं सारे मनुष्य वो शूद्र कोटि के हैं और जो थोड़े उसके बाद परिष्कृत किए जाते हैं अच्छे बनाए जाते हैं संस्कार के द्वारा वो द्विज कहलाते हैं और जब वो द्विज जब वेद का पढ़ने पढ़ाने वाला बन जाता है तो हम उसे विप्र कहते हैं विशेषण प्रकृष्ट जानाती जो बहुत अच्छी तरह से किसी शास्त्र को जानता और समझता है इसलिए उसे हम विप्र कहते हैं वो प्रकृष्ट ज्ञान का धनी जब बन जाता है वेद ज्ञान का धनी जब बन जाता है तब हम उसको विप्र कहते हैं और ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान को, को, वेद ईश्वर को, को जब बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है धारण कर लेता है उसके अनुकूल हो जाता है तब उसकी ब्राह्मण संज्ञा बनती है इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ ब्रह्म दिशे शर्वे ऐसे एक व्यक्ति को जरूर मार देना चाहिए जो ज्ञान को नष्ट करने में लगा हुआ हो तो ज्ञान के लिए हम सदा ही इसलिए यत्नशील रहते हैं कि हम कभी भी ज्ञान से द्वेश न करें हमारे यहाँ ये वाक्य ही बना हुआ है कि हम जब जो भी ज्ञान है उससे प्रेम करने वाले बने ज्ञान से कभी द्वेश न करने वाले बने जो ज्ञान है उसके विरुद्ध चलने वाले न बने तो इस दृष्टि से हम अपने को संज्ञान ज्ञानवान बनाने का यत्न करते रहते हैं तो यहाँ पर कहा गया ब्रह्म मैं ऐसे व्यक्ति मार देने में मैं निश्चित रूप से मार देने वाली हूँ मार समाप्त कर देने वाली हूँ क्योंकि वो ज्ञान को नष्ट करने वाला है इसके लिए एक ऋग्वेद का एक प्रसंग और बहुत अच्छा इस समय मुझे स्मरण आ रहा है वहाँ पर ऋग्वेद के दसवें मंडल में एक मंत्र आता है जिसमें मर्यादाओं की चर्चा की गई है मर्यादाओं की चर्चा को विस्तार से तो फिर कभी करेंगे लेकिन वहाँ पर इतना कहा गया है सत्य मर्यादा कवयस्तक्षु तासाम एकदम अभ्यम घरो आयोर हस उपमत् नीले धराम विसर्गे वरुणेशु तस्तव तो मर्यादा कहा गया है कि मर्यादा है की भाई ये काम करने है ये नहीं करने हैं तो नहीं करने अर्थात जो काम एक नहीं करने की सीमा में चले जाते हैं वो मर्यादा का उल्लंघन कहलाता है सामान्य रूप से मर्य शब्द मनुष्य का वाचक है मर्य इति मनुष्य नाम सु ने मर्य शब्द को मनुष्य के पर्यायवाची नामों में पढ़ा है जब मनुष्य के पर्यायवाची नामों में पढ़ा है तो उसके साथ बना शब्द लगा है मरिय मर्य मर्यादा मर्य, मर्य आदीय अर्थात मनुष्य लो, जो बुद्धिमान लोग हैं जो विचारशील लोग हैं जो मननशील लोग हैं जो वो निश्चय करते हैं कि इतना काम करने का है और इतना काम नहीं करने का है तो ये जो नहीं करने के और करने के काम का जो निश्चय है ये निश्चय की जो रेखा बनी है हम उसे मर्यादा कहते हैं इसी का दूसरा नाम सीमा भी है सीमा को इसलिए इस सीमा कहा जाता है मानो दो जगह पर वो सी करके एक कर दिए जाते हैं और जहाँ अच्छाई है और बुराई है एक है और दो है पहला है और दूसरा है दोनों जहाँ पर मिलते हैं जहाँ जुड़ते हैं उस जो रेखा बनती है सीने से जोड़ने से उसको सीमा कहते हैं तो मर्यादा सीमा पर्यायवाची शब्दों की तरह काम में लिए जाते हैं इसलिए कहा गया कि मर्यादा का अर्थ है जो मनुष्यों ने निश्चित किया है जिसे निर्धारित किया है कि ये हमें करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो वो कितनी हो सकती हैं तो इसके लिए ऋग्वेद में कहा गया सब है सप्तमर्यादा अर्थात सात मर्यादाएँ होती हैं जिनको मनुष्य को जिनका पालन करना चाहिए अर्थात जो काम नहीं करने के हैं वो नहीं करने चाहिए उनमें बहुत सारी अभ्रूण हत्या है चोरी है झूठ है शराब है और पाप करके उसको छिपाना है और उनमें एक ब्रह्म है तो ब्रह्म हत्या भी उन सात बड़े जो अपराध हैं उनमें से आती है तो इन सात बड़े अपराधों को करने पर जो दंड मिलना चाहिए उसमें जो है भ्रूण हत्या करने पर भी मृत्यु का दंड दिया दिया गया है जो मद्यपान है जो चोरी है जो बार बार अपराध करने की प्रवृत्ति है उसमें उसमें ब्रह्म और भ्रूण हत्या दोनों सम्मिलित हैं तो ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या, तो हत्या जो है ये कि इतना संसार को समाज को समाज नुकसान करने वाली है इसलिए इसको भी करने वाले को उतना ही दोषी माना गया है तो ये कहते हैं हंतवाव जो कहते हैं कि इसलिए मैं उसको शर से समाप्त करने का संकल्प करती हूँ अर्थात मैं उसे समाप्त कर देती हूँ समाप्त कर सकती हूँ तो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की वृद्धि के लिए निरंतर यत्न करने का विधान किया गया है और मनोरभव जन या दैव्यम जन अर्थात एक मनुष्य की सफलता उसके जीवन में इस बात से आती जाती है कि उसने जो कुछ अर्जित किया है क्या उतने पर ही उसकी समाप्ति हो गई या उसके आगे आने वाली पीढ़ी उससे कुछ ज्यादा करके जाएगी अर्थात वो अपनी पीढ़ी को यदि अपने से उन्नत बना जाए अपने से आगे दे जाए तब तो वो है जीवन में सफल और यदि उसने अपने तक ही रखा है या अपने ज्ञान को भी उसने कम कर दिया समाप्त कर दिया उसका कोई उपयोग नहीं किया उसकी कोई वृद्धि नहीं की उसका कोई संक्रमण नहीं किया उसको कोई आगे नहीं फैलाया तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कुछ रचना करने वाला नहीं कहलाता वो सम, इस ज्ञान से समाप्त करने का दोष कहलाता है इसलिए हमारे यहाँ कभी भी किसी के ज्ञान प्राप्त करने पर कोई अंकुश नहीं लगाता और अंकुश जब लगाया गया है तब समाज का पतन हुआ है और समाज का पतन इसीलिए हुआ है कि हमने दूसरों के पढ़ने पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध इसलिए लगाता है लगा दिया क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है और मनुष्य का स्वभाव क्या है वो मनुष्य का स्वभाव है जो अपने पास अधिकार है अपने पास संपत्ति है अपने पास साधन है तो वो उनको बांटना नहीं चाहता वो किसी को देना नहीं चाहता तो देना नहीं चाहता इसके लिए वो अपने को बलवान बनाने के स्थान पर दूसरे को कमजोर दुर्बल बना करके वो अपनी रक्षा करना चाहता है क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो सबको बलवान बनाते हैं सबको विद्वान बनाते हैं सबको सज्जन बनाते हैं तो वो सब बुद्धि से अपनी वस्तु की रक्षा करते हैं लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट होते हैं वो छल और बल से अपने पदार्थों की रक्षा करना चाहते हैं अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो इसलिए वो लोग छल से रक्षा करने वाले दूसरे को जानवान नहीं देखना चाहते दूसरे को बलवान नहीं देखना चाहते धनवान नहीं देखना चाहते तो ऐसे लोग उन लोगों को बाधित करते हैं तो न करने के लिए न कमाने के लिए न पढ़ने के लिए न पढ़ाने के लिए तो इसलिए हमारी जो आज की दुर्दशा है उसका जो मुख्य कारण है वो है ज्ञान ज्ञान को रोक देना इसलिए वेद कहता है कि न हमको विद्वेश नहीं करना चाहिए ज्ञान से हम कभी भी द्वेष न करें और सदा ही हम ज्ञान के अनुकूल व्यवहार करें तो ज्ञान के अनुकूल व्यवहार करें और ज्ञान से कभी द्वेष न करें ये हमारा सबसे बड़ा आदर्श है और इस आदर्श के चलते इस आदर्श को जो कमजोर करता है या इस आदर्श को जो अस्वीकार करता है इसकी परंपरा का उल्लंघन करता है ऐसे व्यक्ति को समाज में जीवित नहीं रहना चाहिए और परमेश्वर भी ऐसे ज्ञान का नाश करने वाले व्यक्ति का नाश कर देता है अब ज्ञान में नाश करने वाले व्यक्ति का नाश कैसे कर देता है क्या जैसे लिखा है कि वो मार देता है ऐसा नहीं है अर्थात जो ज्ञान का शत्रु होता है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है आप गलत कामों से यदि विष को आप न जान करके खा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे आप मर जाएंगे तो इसलिए अज्ञान जो है वो नाश का कारण है हमारे पास जो हमारे दोष हैं दुर्गुण हैं वो अज्ञान के कारण है संस्कृत में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि जो लोग ज्ञान से ऐश्वर्य से वंचित हैं उनका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर ज्ञान या ऐश्वर्य प्राप्त करने की योग्यता नहीं है कि अधिकांश में ज्ञान और ऐश्वर्य प्रमाद से वंचित हो जाते हैं संस्कृत में एक सुंदर श्लोक है आलस्य जगत्यनर्थ हो न स बहुधन को बहुश्रुतो वा आलस्यादी अवनि परिपूर्ण कवि कहता है कि यदि सचमुच में एक छोटा सा अपराध जो एक मनुष्य के जीवन में रहता है हालत प्रमाद एक तरह से लापरवाही किसी तरह से काम से बचना निष्क्रियता का जो भाव उसके कारण से जो चीज़ बढ़ती है वो क्या है हालत से और प्रमाद से व्यय तो कम नहीं होता है व्यय तो वैसे ही होता रहता है और आय समाप्त हो जाती है तो इसलिए कहता है ये आलस्यम यदि न्याद जगत अनर्थ इसलिए आलस्य को कहा है अनर्थ सब कुछ नष्ट करने वाला अच्छाई को समाप्त करने वाला आलस्यम यदि न्याद जगती अनर्थ अर्थात ये, अर्था ये आलस्य रूप अनर्थ यदि जगति संसार में न हो संसार में इस आलस्य का कहीं अस्तित्व न होता तो क्या होता आलस्यम यदि न्याद जगत अनर्थ कौन अर्थात ऐसा क्या है कि इस आलस्य के न होने से हमको प्राप्त होता तो कहता है कि दुनिया सारी की सारी धनवान बन जाती और सारी की सारी विद्वान भी बन जाती कौन सियाज बहुधन को बहुश्रुत हुआ कौन बहुश्रुत नहीं होता और कौन बहुत बड़ा धनी नहीं होता क्यों ये नहीं हुए इसका कारण कहता है आलस्याद यम अवनी ही परिपूर्ण आलस्याद यम अवनी परिपूर्ण ये तो धरती जो है आलसियों से भरी पड़ी है इसमें अधिक से अधिक संख्या में आलसी ही आलसी लोग हैं और उसके कारण से यहाँ दो तरह के प्राणी हैं मनुष्य समाज में नर पशु हैं और निर्धन हैं दरिद्र हैं दरिद्र हैं वो पुरुषार्थ न करने के कारण से आलसी होने के कारण से दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं और आलसी होने के कारण से ही अज्ञानता को प्राप्त प्राप्त हुए हैं इसलिए हमें मनुष्य को चाहिए कि यदि हम चाहते हैं ज्ञानवान बने जहां, यदि ज्ञानवान क्योंकि ज्ञान के लिए गीता ने एक बड़ी सुंदर बात कही है नहीं पवित्रम यह संसार में कोई सबसे पवित्र चीज है तो वो ज्ञान है और उसको पाकर के मनुष्य स्वयं भी पवित्र हो जाता है तो विद्या पवित्र करती है विद्या कुनात तो इसलिए वो हमको पवित्र करने वाली वस्तु है विद्या हमको दोषों से दुर्गुणों से दुखों से दारिद्र्य से मुक्त करने वाली चीज़ है इसलिए इसको कहा गया है कि हम यदि पवित्रता चाहते हैं तो हमें ज्ञान का संसर्ग करना चाहिए और वो ज्ञान यदि हम आलस्य से मुक्त हो सकते हों और किसी तरह से अपने को पुरुषार्थ से जोड़ सकते हों तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास जो है हम इसमें बहुत कुछ नया बढ़ा सकते हैं चाहे वो ज्ञान में और चाहे ऐश्वर्य में इसलिए कौन बहु धन को बहुशुत हुआ कौन मनुष्य ऐसा है कि आलस्य छोड़ करके धनी न बने और आलस्य छोड़ करके विद्वान न बने इसलिए मनुष्य को ज्ञानवान बनने की प्रेरणा दी है और अज्ञान हमारे दुख का कारण है हमारे नाश का कारण है इतना ही बड़ा कारण है जितना बड़ा कोई हमारा गला तलवार से काट दे कोई हमें धनुष मार दे कोई गोली से उड़ा दे उसके लिए हमारे ये हम अपने अज्ञान को सबसे अधिक उत्तरदायी मानते हैं इसलिए कहा ब्रह्मिशेषर्वे हंतवाहम जनाय क्रनोमि। तो इसलिए मनुष्य के अंदर जो संघर्ष के भाव होने चाहिए वो संघर्ष का भाव किसके प्रति होना चाहिए जो हमारे शत्रु हैं आलस्य हैं, प्रमाद है चंद्रा है ये इसके खिलाफ हमारे मन में संघर्ष करने का भाव आना चाहिए जो लोग हमारे इस ज्ञान का नष्ट करने वाले हैं उनके प्रति संघर्ष करने का भाव आना चाहिए का एक मंत्र आता है आतताइनम आयातम हन्यादेवा विचारय लोग कहते हैं या तो ये लिखा है बिना विचारे मार दो अरे बिना विचारे मार दो का मतलब होता है आतताइनम ये मुझे पता है कि ये आतंकी है ये आतताई है अत्याचारी है दूसरों का शोषण करने वाला है और उसका काम है उनसे उसकी रक्षा करना तो जब उसका काम ही रक्षा करना है और शत्रु को आते हुए देखता है तो वो न्यायाधीश से पूछने नहीं जाता न्यायाधीश महोदय ये जो शत्रु आ रहा है इसको आपके यहाँ उपस्थित करूं फिर इसको मैं अपराधी बनवाऊं और फिर इसको मैं गोली से मारू या फांसी दू नहीं जहाँ न्यायाधीश न्याय कर रहा होता है वहाँ हमारा या तो जो अपराध है वो हो चुका होता है या अपराध की जो संभावना थी उसमें वो पकड़ में आया होता है लेकिन जहां अपराध होने ही वाला है और रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं तो इसलिए ऐसी स्थिति में वहां ये निर्णय नहीं आता निर्णय उसके पास पहले से है क्योंकि यहां जो घुस रहा है वो अपराधी है उसको अपराधी सिद्ध करने की बात नहीं है वो प्रमाणित है इसलिए उसको एक सैनिक गोली से उड़ा देता है दूसरे सैनिक को जो विदेशी का है शत्रु का है उसे समाप्त कर देता है तो आतताइनम आनिया देवा विचारयन बिना सोचे बिना सोचे अर्थात बिना देर किए बिना सोचे का मतलब ये नहीं होता कि से काम बिना लिए तो बिना देर किए उसको तुरंत मार देना चाहिए तो इसी तरह से हमारे जीवन में जो जितने भी ऐसे काम हैं जिनसे ज्ञान का समापन हो रहा है ज्ञान का विरोध हो रहा है तो वो ज्ञान का विरोध नहीं होना चाहिए ये हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिए और हमारे अंदर जो ज्ञान के विस्तार की इच्छा होनी चाहिए उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए हमारे यहाँ ज्ञान के लिए आग्रह किया गया है कि वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि हम ज्ञान पूरा प्राप्त कर लें और पूर्ण पूर्णता को हम प्राप्त हो जाए ज्ञान तो क्योंकि असीम है इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि भाई देखो दुनिया में दो चीजें तुम कमाते हो तुम धर्म भी कमाते हो और तुम धन भी कमाते हो तुम विद्या भी कमाते हो तो ऐसी स्थिति में किस चीज को कैसे करना चाहिए तो यहाँ पर कहा गया कि जो अज्ञान है उसको प्रत्येक परिस्थिति में समाप्त करना चाहिए ताकि ज्ञान की सुरक्षा हो सके ओ प्रेते से